पापम पुण्य पुण्य जुण्यकम जान पुण्यकर्मण मोह निर्मुता तोहता भजते मृढ़ व्रता भगवान कहते हैं कि जिनके पुण्य कर्मों, जो पुण्य पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद महित हुए दृढ़ व्रति होकर मेरा भजन करते हैं जो पुण्य पुण्यकर्मा मनुष्य है उनके पाप नष्ट हुए हैं ऐसे ही मेरा भजन दृढ़ता से करते हैं एक बात ध्यान से सुन लेना कि जितनी अपने जीवन में भगवत भक्ति की दृढ़ता है उतना ही आदमी पुण्यकर्मा होता है जितना ईश्वर के रास्ते चलने का पक्का निश्चय है उतना वो जल्दी पहुंचता है यज्ञ करना उपवास करना तीर्थ यात्रा करना ये सब अच्छा है लेकिन भगवान के तरफ भक्ति ज्ञान पाने के तरफ चलने का निर्णय करना ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है ये याग, तीर्थ बहिरंग साधन है लेकिन मैं भगवान के तरफ चलूंगा भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ ये अंतरंग भाव है संतों ने कहा कि डेढ़ ही पुण्य है और डेढ़ ही पाप है मैं संसारी हूँ संसार का हूँ ये पूरा पाप है और फिर बाकी का आधा पाप मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा निश्चय ये पूर्ण पुण्य निश्चय बाकी का यज्ञ याग हो मवन आधा पुण्य है भगवान को पाना है ये निश्चय करना और भगवान का मैं हूँ ऐसा निश्चय करना पूरा धर्मात्मा बनना है संसारी बनकर भजन करते हैं तो बरकत नहीं आती पापी बनकर धर्मात्मा बनकर गरीब बनकर अमीर बनकर जो भजन करते हैं उनके भजन में बरकत नहीं आती भगवान के बनकर जो भजन करते हैं उनके भजन में बरकत आती है अगर ऐसे मनुष्यों के जीवन में थोड़ा बहुत गलती या पाप रह भी जाता है तो अंतर्यामी भगवान के होकर भजन करते तो अंतर्यामी भगवान उनके अंतःकरण के दोषों को जलाकर कर भस्म कर देते हैं और प्रेम का प्रसाद दान करते है ऐसे जो भक्त हैं, अपने हृदय में भगवान को मानते वे कभी कभी अकेले में भगवान ऐसी या गुरु ऐसी वार्तालाप भी करते है और भगवान और गुरु उनको प्रेरणा भी करते रहते बेटा <Sapartcause> ये नहीं करो ये करो ऐसा ना करो ऐसा ना, मत सोचो जब ऐसे भक्त भयभीत होते हैं चिंतित होते हैं तो भगवान सपने में आते ऐसे भक्तों के सपने में भगवान या संत आकर मार्गदर्शन मार्ग दर्शन करते कि तुमको वो ऐसा करना है तुमको यहाँ आना है तुमको ये करना है ये नहीं करना है जो भगवान को और गुरुओं को अपना मानते है तो भगवान और गुरु उनको अपना मान कर उनका मार्ग दर्शन करके उनओ के जीवन को उद्धार के रास्ते चलाते हैं जब तक भगवान के हम नहीं बनते हैं तब तक हमारी भक्ति में पक्की बरकत नहीं आती भगवान तो दयालु है प्राण मात्र के सुहर्ग हैं। फिर भी भगवान की सामान्य दया तो सब पर है भगवान की विशेष दया तो उन्हीं पर होती है जो भगवान को अपना मानते हैं और अपने को भगवान का मानते हैं सुख आ जाए तो भी भगवान की प्रसादी और दुख आ जाए तो मेरे दोषों को दूर करने के लिए भगवान ने साबुन जैसी प्रसादी भेजी ऐसा समझकर सुख दुख के सिर पर पैर रख के अपने साक्षी स्वभाव में ऐसे साधक अपने चैतन्य आत्म साक्षात्कार में आ जाते संसार की इच्छा करना संसार के भोगों की इच्छा करना ये पूरा पाप है और भगवान को पाने की इच्छा करना ये पूरा पुण्य है अपने को संसारी मानना यह गड़बड़ है अपने को भगवान का मानना ये सही है तो भगवान कहते हैं ये शांत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे लोग द्वंद्व मोह से रहित होकर द्वंद्व मोह क्या है कि सुख तो उसका द्वंद्व दु, है दुख मान उसका द्वंद है अपमान जीवन उसका प्रतिद्वंदी है मृत्यु तो इस प्रकार के द्वंद और मोह शरीर को मैं मानना मोह है संसार की वस्तुओं को मेरा मानना मोह है हकीकत में आत्मा को मैं मानना ये सच्चाई है और परमात्मा को मेरा मानना ये सच्चाई है शरीर को नहीं मानना और संसार को मेरा मानना ये मोह है आत्मा को मैं मानना और परमात्मा को मेरा मानना ये ज्ञान है तो जिनका मोह नष्ट हो गया पाप कर्म नष्ट हो गए ऐसे लोगों के द्वंद्व भी नष्ट हो जाते हैं वे सुख दुख मान अपमान जीवन मृत्यु जरा व्याधि आदि को सब को खेल समझते हैं ऐसे पुरुषों की जितनी जितनी अंदर से वास्तव होती जाती उतना उतना मुक्ति का अनुभव करते हैं महावीर का भी अनुभव है इसी प्रकार का की जितनी जितनी वस्तुओं से तुम्हारा राग गया उतने ही तुम मुक्त हो गए गीता भी ये बात कहती है योग वशिष्ठ महारामायण वशिष्ठ जी कहते हैं कि वासना ही बंधन है और वासना का त्याग ही मुक्ति है जितनी जितनी हल्की वासनाएं उतना आदमी हल्का मध्यम वासना है तो उतना आदमी थोड़ा सा मध्यम उत्तम वासना है तो आदमी उत्तम और वासना चली गई तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है बौद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो जाता है कुछ चाहिए तो गदाई है कम चाहिए तो खुदाई है और कुछ नहीं चाहिए तो संशाई है तो जिनका मोह नष्ट हो गया वो भगवान के सिवा कुछ ही को नहीं चाहते और आगे चलकर भगवान को चाहने की इच्छा भी शांत हो जाती है भगवान स्वयं उनका अंत कर्ण में सोहम रूप से प्रकट हो जाते हैं इसी बात से आरती वाले गाते हैं कि ज्योति से ज्योति जगाओ वो मेरा अंतर तिम्र मिटाओ सतगुरु ज्योति से ज्योत जगाओ हमें बालक तेरे द्वार पर आए सोहन शब्द सुनाओ सतगुरु ज्योति से ज्योत जगाओ अंतर में जग युग से सोई तुम्हारी आत्म चेतना युगों से सोई है उसको जगा दे कोई संत मिल जाए कोई संत फकीर पहुंचा दे भाव पार जो शुरता अपने शरीर में लगी है संसार के नौ माया में लगी है वही वृत्ति जब अपने सोहम स्वभाव में आती है तो जीव मुक्ति का अनुभव करता है महानिर्वाण का अनुभव करता है कैवल्य ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है महावीर की भाषा में कह दो तो कैवल्य ज्ञान और श्री कृष्ण की भाषा में कह दो तो लब्धवा ज्ञानम पराम शांति मची रहे ऐसे परम ज्ञान में श्री रामचंद्र जी नित्य रमण करते थे ऐसा ज्ञान जिनको उपलब्ध हो जाता है वे आदर्श पुरुष हो जाते हैं भगवान रामचंद्र जी आदर्श राजा है आदर्श पति आदर्श अतिथि है आदर्श मित्र है आदर्श समाज सुधारक और आदर्श पुत्र है अरे रामचंद्र जी आदर्श शत्रु हैं मित्र हो तो श्री राम जैसा हो और शत्रु हो तो भी श्री राम जैसा हो सुग्रीव से मैत्री की श्री रामचंद्र जी ने रामचंद्र जी से मैत्री की सुग्रीव ने किस पिंढाका ने सुग्री राज्य सुग्रीव को दे दिया और लंका का राज्य विभीषण को दे दिया मित्र हो तो ऐसा हो कष्ट आप सहे और यश और भोग सामने वाले को दे श्री रामचंद्र जी जानते हैं शत्रु हो तो राम जी जैसा हो रावण की जब डेथ हुई भी है वीर गति को प्राप्त हुआ रावण तो श्री राम कहते हैं कि विदिषण जाओ राम जी का एवं रावण का पंडित रावण का बुद्धिमान रावण का वीर रावण का अग्नि संस्कार विधि संपन्न करो कहता है ऐसे पापी और ऐसे दुराचारी कर, मैं अग्नि संस्कार नहीं करता राम जी कहते हैं कि रावण का अंत कण गया तो बस मृत्यु हुई तो गैर भाव भूल जाना चाहिए अभी जैसे बड़े भैया का श्रेष्ठ राजा का राजोचित अग्नि संस्कार किया जाता है ऐसे करो अगर तुम नहीं करोगे तो राम जी कहते हैं मैं करूंगा रावण का अग्नि संस्कार रामचंद्र जी जब चितुबंद रामेश्वर की पूजा करना चाहते तो उसकी स्थापना के लिए अपने शत्रु को प्रतिपक्षी को पंडित को बुलाते हैं रावण को उससे पूजा करवाते हैं शत्रु को भी मान देने की कला श्री राम जी जानते क्योंकि रामचंद्र जी के चित्त में द्वंद्व नहीं है द्वंद्व बाहर है रामचंद्र जी के चित्त में मोह नहीं है द्वंद्व नहीं है इसलिए शत्रु के प्रति भी श्री रामचंद्र जी उतने ही उदार हैं, जितना आदमी अपने शरीर के प्रति होता है कोई दुनिया का ऐसा कोई पंडित या महाराजा या नेता या कोई जो युद्ध के मैदान में जिससे युद्ध करना है उसी को बुलाए और उसी से पूजा करवाए और मुहूर्त दिखवाए और रावण भी कम पंडित नहीं था जरा सा रास्ता था बाकी रावण ने भी विधिवत मुहूर्त देखा ईमानदारी से आज के राजनेताओं को यह बात सीखनी चाहिए कितना भी द्वेश हो कितना भी द्वंद्व हो लेकिन विश्वासघात नहीं होना चाहिए रावण ने विधिवत श्वेत बंद रामेश्वर की उपासना करवाई स्थापना की और रावण ने आशीर्वाद दिया रामचंद्र जी यजमान बने हैं और रावण पुरोहित बना है रामचंद्र जी को विजय होने का आशीर्वाद दे रहा है ये इतनी उदारता तो रावण में भी तो थी शत्रु हो तो राम जी जैसा हो और मित्र हो तो राम जी जैसा हो और बुद्धिमान महिलाएं चाहती कि पति हो तो राम जैसा हो और प्रजा चाहती राजा हो तो राम जैसा हो पिता चाहते कि मेरा पुत्र हो तो राम के गुण से संपन्न और भैया चाहते कि मेरा भैया हो तो राम जैसा भक्त चाहते कि इष्ट तो हो तो मेरा राम जी जैसा और सूवक चाहते स्वामी हो तो मेरा राम जी जैसा स्वामी श्री राम जी में सर्व गुण संपन्न श्री राम जी का चित्र है कोई भी परिस्थिति रामचंद्र जी को द्वंद्व में या मोह में नहीं सकते द्वंदातीत गुणातीत कालातीत स्वरूप में रामचंद्र जी विचरण करते हैं राम जी के गुण गुण गायक पृथ्वी के ही मनुष्य वाल्मीकि ऋषि राम जी की अर्धांगनी भगवती सीताजी पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी राम जी के भाई लक्ष्मण जी है जो पृथ्वी को धारण करने वाले शेष अवतार राम के चरित्र नायक वाल्मीकि ही है और राम जी के गुण चरित्र ऐसे ऐसे हैं कि सब लोगों को सर्वकाल में सब ग्राह्य अनुकरणीय है ऐसा कोई भी गुण या लीला नहीं जो अनुकरणीय और ग्राह्य न हो रामचंद्र जी सभा में पहले बोलते थे शत्रुओं के लिए वो अग्नि तत्व अग्नि के समान थे साथ साथ में उतना ही सुबेरों की सुंदर मधुर लहरियां उनके चित्त में उसी समय शांति और आनंद मंदार पर्वत की लहरियां और शत्रु के लिए श्री रामचंद्र जी अग्नि के बराबर थे साथ साथ में उसका भला करने के लिए मंदार पर्वत की लहरियों के जैसा भी उनका चित्त उसी वक्त रहता है शीतल ऐसे जैसे जल को भी मात कर दे ऐसा रामचंद्र जी का अंतक और शीतल रण के मैदान में रामचंद्र जी ऐसे की जैसे अग्नि दग्ध कर दे ऐसे सामने वाले के पाप ताप और अहंकार को दग्ध करके स्वधाम में पहुंचाने में भी देर नहीं करती शीतलता ऐसी कि महाराज मंदार पर्वत की लहरियां जैसे शीतल होती है ऐसे शीतल भगवान राम जी में धैर्य ऐसा जैसे पृथ्वी का धैर्य और उदारता ऐसी कि जैसे कुबेर भंडारी देने में बैठे तो फिर लेने वाले को कहीं मांगना न पड़े ऐसे रामचंद्र जी उदार और का गुण किसी किसी के भाग्य में होता है पैसा मिलना बड़ी बात नहीं है लेकिन पैसे का सतुपयोग करने की उदारता मिलना यह भी किसी के भाग्य में होती है मूर्ख का भाग्य तो इंजेक्शन में ही पैसा खर्च करता है लड़ाई झगड़े में या तो छोड़ के मरता है लेकिन उदार आदमी अपना हृदय तो पवित्र करता है जो जो आप देते तो तुम्हारा औदार्य भाव प्रकट होता है तुम्हें आनंद आता है तसली होती है कल उदयपुर के साधक आए और यहाँ के समिति के दो साधक बैठे उन्होंने कहा कि स्वामी जी जब देते हैं तो बड़ी खुशी होती है मैंने कहा ये तुम्हारा अनुवी सबका है जितना जितना तुम देते हो उतना उतना बंधन कम होता है उन वस्तुओं से तुम मुक्त होते हो उन जिन जनजों से तुम मुक्त होते हो देने वाला तो कलयुग में छूट जाता लेकिन लेने वाला बंध जाता लेने वाला अगर सदउपयोग करता तो ठीक है नहीं तो लेने वाले के ऊपर मुसीबत पड़ती है मेरे को जब लोग प्रसाद ही देते हैं या कुछ देते हैं तो उस समय मेरे को बोझा लगता है जब मैं उड़ाता हूँ प्रसाद बांटता हूँ या कोई सत्कर्म में जो भी कुछ चीज आती है बस दोनों हाथ से उड़ाता हूँ तो मेरे हृदय में एक आनंद उदा, उदारिता सुख महसूस होता है तो रामचंद्र जी उदार ऐसे हैं कि मानो कुबेर भंडारी कुबेर भंडारी देने बैठे तो फिर क्या बाकी के बचता है लेने वाला तृप्त हो जाता है रामचंद्र जी कु होते तो कि सामने वाले को ठीक कर देते रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं तो भी जिस तरह तो प्रसन्न हो उसको निहाल कर देते हृदय की शीतलता आनंद और शांति सहज में उनको मिलने लगती है श्री रामचंद्र जी, राम जी बहादुर थे पराक्रमी थे साथ साथ में वे विनम्र थे और विनयी भी थे कई लोग बहादुर होते तो विनम्र नहीं होते कई विनम्र होते तो पराक्रमी नहीं होते लेकिन राम जी में दोनों विपरीत गुण साथ में रहते अग्नि जैसे उष्ण और बर्फ जैसे शीतलता एक साथ रहती कहाँ तो महलों में रामचंद्र जी रहते मोहन भोग पाते हैं तब भी रामचंद्र जी का चित्त वही और जहाँ जंगल में दर दर घूमना पड़ता है कंकर और पत्थरों पर पत्थर की शिला पर शहन करना पड़ता है तभी भी रामचंद्र जी के चित्त में वही शांति रामचंद्र जी त्याग करने में आगे और भोग भोगने में पीछे तुमने कभी सुना कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में भाई भाइयों में झगड़ा हुआ कभी तुमने सुना कि किसी रामायण में किसी सीरियल में नहीं सुना भैया हो तो राम जी जैसा हो लाला हो तो लखन जैसा हो आज्ञा पालक हो तो भरत जी जैसा हो महाराज और शत्रु को ठीक करने वाला हो तो शत्रु ऐसा शौर्य विनय एक साथ उन भाइयों में रहता है फिर भी कभी गौरव की वाणी नहीं बोले हैं देखो राम जी का कैसा जीवन इस देश में कृष्ण के उपदेश को अगर माना होता तो ये देश का कुछ नक्शा और होता और राम जी के आचरण की शरण नहीं होती तो ये देश में कई राम देखते नारायण नारायण नारायण बोल में प्रेम से बोलो शांति से शांति नहीं एकदम शांति से धीरे से प्रेम नारायण नारायण नारायण नारा। भरे प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी नैना भी कौशल्या के नैन थे राम जी एक दिन कौशल्या बैठ बैठ देखती कि राम जी ही लक्ष्मण हैं वनवास चले गए थे उनके विरह विरह में ऐसी भाव विभोर बावरी सी माता अंबा कौशल्या हो गई की उनकी आंखों के सामने दिख रहा है कि राम लक्ष्मण सीता जी तो यहीं हैं अरे सुमित्रा सुमित्रा नहीं सुमित्रा दौड़ पड़ी सुमित्रा के पास सुमित्रा को आलिंगन कहती की रामचंद्र जी वनवास गई ये बात सच्ची है क्या वन नहीं गए ये खड़े हैं ऐसी कि माइलों की दूरी कौशल्या के आगे नहीं रहती मन में ये शक्ति कौशल्या कहती खड़े देखो लक्ष्मण कौशल्याण सीता है एक वनवास तो नहीं गए नहीं नहीं राम मन गमन ये बात सच्ची नहीं है ऐसे ही लोग बोलते होंगे ये सामने खड़े सुमित्रा कौशल्या की व्यथा को और चिंतन को थोड़ा बहुत समझती सुमित्रा चुप लगा गई कौशिला कहती कि राम जी अगर वनवास नहीं गए तो फिर मैं दुखी क्यों हूं अगर वनवास गए हैं तो मैं जीती कैसे हूं राम जी बन चले गए हैं तो फिर मैं जी कैसे रही हूं इसलिए बन नहीं गए दिख रहे हैं अगर दिख रहे हैं और बन नहीं गए तो फिर मैं दुखी क्यों हूं प्रेमी के बीच प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच माइलों की दूरी दूरी नहीं होती काल की दूरी देश की दूरी दूरी नहीं होती दुखी क्यों है कि रामचंद्र जी का विरह है जीते क्यों है कि राम जी की इतनी याद है की राम जी दूर होते हुए हो भी निकट दिख रहे हैं इसलिए जी रहे हैं प्रेमी अपने दुख को दूसरे का दुख देख अपने दुख को भूल जाता है ये प्रेमी की निशानी है भक्त की निशानी इतने में जी बाहर दृष्टि डालती तो घोड़े के मुंह में जो घास है वो वहीं रह जाता और आंखों में आंसू कौशल्या जी आवाज कर सुमन जाओ मेरे राह को बुला ला उनको बोलो कि जरा भी तो तेरे घोड़ों की तो तुरंत नजर डाल तुम्हारे घोड़े घास नहीं खाते रह एक बार आ तुम्हारे घोड़ों का दुख देख अपने दुख को भूल गये घोड़ो के दुख में अपना दुख सीख कौशल्य माता भूल गई सच्चे भक्त की सच्चे साधक की पहचान है अपने दुख में रोने वाले तू सीख ले दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले आप खाने में मजाने जो औरों को खिलाने में जिंदगी है चार दिन की तू किसी के काम आना सीख ले श्री रामचंद्र जी का श्वास समाज के हित में खर्च होता है रामचंद्र जी का पूजा रंग देखो तो रामचंद्र जी का उपासना खंड देखो तो पता चले रामचंद्र जी का उपास्य देव दूसरा आकाश पाताल का नहीं था रामचंद्र जी का उपास्य देव जनता जनार्दन थी जनता कैसे सुखी रहे जनता कैसे संयम रहे जनता को सत चरित्र और सत शिक्षण और सत ज्ञान कैसे मिले श्री रामचंद्र जी बाल्यकाल में गुरु आश्रम में रहते हैं तो गुरु भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करते कि हर गुरु भाई महसूस करता है कि राम जी हमारे हैं। श्री राम जी का ऐसा लचकीला स्वभाव है कि दूसरों को दूसरे के अनुकूल हो जाने की कला राम जी जानते कोई रामचंद्र जी के बात करता तो रामचंद्र जी उसकी बात तब तक सुनते रहते जब तक किसी की निंदा नहीं होती अथवा बोलने वाले का अहित की बात नहीं है तब तक वो सुनते हैं और फिर उसकी बात बंद कराने के लिए रामचंद्र जी सत्ता का बल का उपयोग नहीं करते हैं विनम्रता और युक्ति का उपयोग करते उसकी बात को घुमा देते क्योंकि निंदा की बात सुना रहा है निंदा सुनने में रामचंद्र जी का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए दुरुपयोग नहीं करते थे अपने समय का रामचंद्र जी जब बोलते हैं तो सार गर्भित बोलते हैं सांत्वना प्रद बोलते हैं मधुर बोलते हैं सत्य बोलते हैं और सामने वाले को मान देने वाली वाणी बोलते हैं रामचंद्र और श्री राम जी में एक अद्भुत ऐसा गुण है कि जिस गुण को हमें पूरे देश को धारण करना चाहिए गुण रामचंद्र जी पसंदो चित बोलते थे रामचंद्र जी बोलकर मुकरते नहीं थे को रघु सदा चली आई प्राण जाए बरु वचन में जाए वचन के पक्के किसी को टाइम दो या वचन दो तो जरूर पूरा करो आज की राजनीति की इतनी क्यों है वचन का कोई ध्यान नहीं रखते पर इत का कोई पक्का ध्यान नहीं रखते इसलिए बेचारे राजनेताओं को प्रजा वो मान नहीं दे सकती जो पहले राजाओं को मान मिलता था जितना जितना आप वो धर्म के नियमों को पालता है उतना उतना वो राजकाज में समाज में कुटुब में परिवार में लोगों में और लोकेश्वर की दुनिया में उतना ही आदमी उन्नत होता है सुंदर होता है शपथ विधि होती है राजकारण लोग कृपा करके इस बात को समझने और स्वीकारने की कोशिश करें शपथ विधि में शपथ कर ले पढ़ लेंगे मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कुछ करूंगा देश रही करूंगा। अब तुम देश देश निर्णय किए हैं भगवान की कसम खा के ठोकम ठोक कर रहे हो फटा फट कसम खा लेंगे भगवान की कसम खाकर मैं कहता हूँ जो भी निर्णय करूंगा राज रही तो बदलना पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा राग देश हो कर निर्णय करो भगवान की कसम खा लिया कुर्सी के लिए उसकी कसम जो भगवान की कसम खाने कुर्सी के लिए भगवान को भी जीद में रख देते हैं वे प्रजा को जूद में रख दे इसमें क्या देर लगेगी भाई भगवान करे ऐसे राजनेताओं को वी आई पी कोता की कृपा मिले ताकि भगवान का कसम खाने में जरा संकोच करें क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा है अगर उसकी कसम खाओगे तो अंदर से तुम्हारी बुद्धि को फटकारेगा ठिकारेगा तो तुम्हारे गलत निर्णय आएंगे और प्रजा में तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी जो भगवान से धोखा करता है वो प्रजा से धोखा करने में उसको देर क्या लगेगी उन विचारों को कहोगे कि पता ही नहीं होता कुर्सी के उत्साह उत्साह में ऐसा सब फटाफट पढ़ जाते हैं टीवी में देखा होगा विधि मैं भगवान की कसम खाते बोलता हूं हमें जो भी करूंगा राजदेश रहित पक्षपात रहित निर्णय करूंगा अब पक्षपात रहित निर्णय राजनेता करे तो राजनेता नहीं हो तो भगवान नेता है वो तो पूजने योग्य होता है जो पक्षपात रहित तो तटस्थ निर्णय करे और तटस्थ निर्णय तो श्री रामचंद्र जी कर सकते हैं कृष्ण कर सकते हैं अथवा तो राम का साक्षात्कार किए हुए कृष्ण का साक्षात मृतक बालक जीवित हो जाए मृतक बालक जीवित होगा उसका नाम परीक्षित रखा गया श्री कृष्ण की समता की परीक्षा का ता प्रमाण पाप श्री कृष्ण की कृपा को वापस धकेलता है बाकी कृष्ण को तो कौरवों से भी बात करने को तो अरे शिविर में भी गुरोधन के कंधे पर हाथ रखकर श्री कृष्ण कहते बोले गुरोधन कैसा आप तो शिविर आप तो युद्ध की तैयारी होगी दुर्योधन के कर्म युद्ध तो भारत जैसे वीर करेंगे तुम, तुम तो मायावी हो मायावी अब दुरोधन के कर्मों से कृष्ण की कृपा दूर जाए तो उसमें कृष्ण क्या करे अर्जुन और युधिष्ठ की धर्म अनुकूलता और सच्चाई से कृष्ण की कृपा वहाँ बरसे इसमें कृष्ण का क्या है जैसे काज तुम लेते हो तो सूर्य का प्रकाश और तेज वहां प्रकट होता है इसमें सूर्य ने क्या पक्षपात किया और तुम चट्टान रखते हो तो वहां तेज नहीं प्रकट होता इसमें सूर्य का क्या करनी आप आपने के निर्णय के दूर अपनी करनी से हम भगवान और संत के निकट से हो जाते हैं महसूस करते हैं और अपनी विकृति से हम भगवान और संतों के से दूर अपने को कभी कभी महसूस करते हैं भगवान और सच्चे भगवान के प्यारे संतों के चित्त में राग द्वेष नहीं होता है बाकी के लोग राग द्वेष के बिना व्यवहार कर ही नहीं सकते जय राम जी की। तो श्री रामचंद्र जी प्रेम की मूर्ति थे पवित्रता की मूर्ति थे प्रसन्नता के पुंज थे ऐसे प्रभु राम का प्रागत्य दिन आज रामनवमी की आप सबको बधाई हो राम चंद्र भगवान राम, राम चंद्र जी सागर जैसे गंभीर आकाश जैसे विशाल और हिमालय जैसे उदात जीवन जीने की कला दिखाने वाले साक्षात तो धर्म के विग्रह थे मूर्तिमान धर्म थे रामचंद्र जी वे ईर्षा से सदैव पर रहते थे लोगों के रक्षण में सदैव उनका चित्त चिंतन कर रहता था और वे संबोधन करते थे तो विनम्र होकर संबोधन करते थे और रामचंद्र जी प्रसंग उचित बोलते थे प्रसंग हो भोजन का और बात करके कभी कर तो मैं जिले कभी जाते है प्रसंग है शादी का तो फिर मृत्यु की बात नहीं और प्रसंग है मृत्यु का तो फिर शादी विवाह की बात नहीं लोग शमशान में जाते तो भी गप सप हांगते रहते और राजकारण की बात करते रहते शमशान में जाओ तब उतनी देर तो शांत मन को समझाओ कि मान तेरे को एक दिन यहाँ आना है इसको जलाकर घर लौटता है लेकिन तेरा एड्रेस भी तो यही है इसलिए सावधान हो जब शमशान में जाएं तो प्रसंग उचित चिंतन करने से लाभ होता है लोग शमशान में भी बीड़िया फूकने लग जाते हैं शमशान में सिगरेट फूकने लग जाते शमशान में किसी की निंदा स्तुति के चक्कर में पड़ जाते व्यवहार करने की कला होनी चाहिए रामचंद्र जी में वो कला थी। जीवन में नियम होना चाहिए तो उस नियम से मन इंद्रिया संयम होती है छोटा मोटा भी नियम करने से संयम में आदमी सफल होता है मन इंद्रियों के श्री रामचंद्र जी स्वामी थे बहादुर होने पर भी विनम्र थे और सामने वाले का अहित न हो इस प्रकार का विचार श्री रामचंद्र जी करते थे रामचंद्र जी के अंदर अद्भुत मानसिक शक्ति थी और मानसिक शक्ति एकाग्रता की शक्ति से वे शास्त्र ज्ञान से संपन्न थे आपसी राजण में वाद विवाद होता तो श्री रामचंद्र जी किसी को ये नहीं कहते कि तू गलत है और तू सही है रामचंद्र जी उस समय जिनका पक्ष सत्य के सत्य का होता था सही बात होती और जिनकी गलत होती तो जिनकी गलत होती तो उनका अपमान नहीं करते और सही होती तो उनको सीधा एकदम नहीं बोलते कि तुम्हारी बात सही है उनकी गलत है श्री रामचंद्र जी सलाह देने में, में बड़े प्राज्ञ और वाणी बोलने में बड़े दयालु और मीठे वचन और रूप में तो रूप रूप के हम बार आजानू बा जी सुरपंखा रामचंद्र जी को देखकर ऐसा रामचंद्र जी के साथ विवाह करने की कोशिश कर राम जी बोलते मेरे साथ तो में सीता है मेरा भाई लक्ष्मण अकेला है उधर जा लक्ष्मण कहता है की मैं तो सेवक हूँ राम जी खतुजा राम जी के पास उस मूर्खी को राम जी का और लक्ष्मण का इतना रूप सौंदर्य देखा कि वो इतनी बेवकूफ हो गई कि राम जी बेटे लक्ष्मण के पास तो है और तो लक्ष्मण के पास जाती लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो भाई सेवक हूँ स्वामी की चरणों में जाए जा, जा, स्वामी के पास जाती स्वामी सेवक के पास सेवक स्वामी के पास देता वो इतनी रूप में आसक्त हो गई कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि मेरा नाक कट रहा है मैं कानों से बहरी हूं क्या आखिर लक्ष्मण ने नाक और कान काट के सैंपल दे दिया कि जा तेरे भाई को बता के तेरा क्या हाल है जैसा देखिए रामचंद्र जी का चिंतन करने से काम दूर हो जाता है एक रामायण प्रसंग तुमने सुना होगा कि जब रामचंद्र जी कुंभकर्ण को जगाते तो कुंभकर्ण कहता है कि तुमने गलती तो की सीता जी को लाए लेकिन अब सीता जी लौटा नहीं रहे हो तो कम से कम तुम रण में सफल होने के लिए सीता जी के पास राम जी का रूप धारण करके चले जाओ तो सीताजी तुमको राम समझ छू लेगी तो सीता जी का में तो खंडित हो जाएगा तो फिर राम को तुम परास्त कर सकते हो मेरे को क्यों जगाया रावण कहता है कि भैया ये सब पापड़ वेलकर बाद में आया हूँ तुम्हारे पास जिसका रूप धारण करना है उसका चिंतन करना पड़ता है तो मैंने राम बनने की कोशिश की तो राम जी का चिंतन कर हूँ तो मुझे तेरी भाभी बहन जैसी लगती है तो सीता के पास कैसे जाऊँगा राम जी के तो चिंतन का फिर प्रभाव निराला हाँ, है तुलसी राश भी कहते जहां राम तहा नहीं काम जहा काम तह नहीं राम तुलसी दोनों रह न सके रवि रजनी इकठाम सियावर राम चंद्र श्री कृष्ण कहते हैं ये त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता जिन पुण्य कर्मा लोकों के पाप नष्ट हो गए वे समझते कि मुझे भगवान को पाना है और संसार के विकारों से बचना है मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं चाहे कितने विघ्न बाधा आ जाए लेकिन मैं प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ूंगा ऐसे जो दृढ़ व्रति है वे लोग मुझे भटते हैं वे ही लोग प्यार हो जाते तर जाते उपदेशक हो तो राम जी जैसे हो गुरु हो तो राम जी जैसे हो और शिष्य हो तो भी राम जी जैसे हो गुरु वशिष्ट जी जब बोलते तो रामचंद्र जी एक तान होकर सुनते हैं और सत्संग सुनते सुनते सत्संग में समझने जैसी जो पॉइंट होती है वो रामचंद्र जी लिख लेते सत्संग पूरा होता है सब लोग प्रणाम करके वशिष्ठ जी को और अपना अपना संध्या वंदन करते और रात्रि को शयन करते रामचंद्र जी रात्रि को जगते है की गुरु महाराज ने कहा कि जगत भावना मात्र है तो भावना कहां से आती है रामचंद्र भी मनन कर रहे हैं जयराम जी गुरुजी ने ऐसा कहा तो ये समझ में समझ में जो आता वो तो राम जी अपना बना लेते लेकिन जिसको समझना और जरूरी होता उसके लिए रामचंद्र जी धात्रि को जगकर उन प्रश्नों का मनन करते और मनन करते करते उसका रहस्य समझ जाते थे और कभी कभी प्रजाजनों का ज्ञान बढ़ाने के लिए वशिष्ठ से ऐसे सुंदर प्रश्न करते कि दुनिया जानती की योग वशिष्ठ ने कितना ज्ञान भर दिया राम जी ने ऐसे ऐसे प्रश्न करते श्री रामचंद्र जी की आज का जिज्ञासु मार्गदर्शन पाकर मुक्ति का अनुभव कर सकता है योग वशिष्ठ के सहारे योग वशिष्ठ महारामायण जिसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते हैं शिष्य हो तो राम जी जैसा हो और गुरुदेव हो तो भी राम जी जैसे हो पुत्र हो तो रामजी जैसे हो और पिता हो तो रामजी जैसा शत्रु हो तो राम जी जैसा हो और मित्र हो तो राम जी जैसा हो स्वामी हो तो राम जी जैसा विभीषण कहीं से पसार हो रहे थे रथ तेजी से भागा जा रहा था कोई ब्राह्मण रथ के नीचे आ गया रथ के पिये के नीचे देव योग से उसकी मृत्यु हो गई हव नगर के ब्राह्मणों ने विभीषण को खूब पीटा उसको मृत्युदंड दिया गया लेकिन कल्प तक राज्य करने का आशीर्वाद जिस राम जी ने दिया तो वो मरे कैसे वो मारते मारते थक गए लेकिन विभीषण तो मरा नहीं मारने के सारे उपाय उनके वर्थ गए विभीषण को जेल में पुर दिया राम जी को पता चला अयोध्या से राम जी गए हैं और उन नगर में जाकर ब्राह्मणों को कहा कि विभीषण मेरा सेवक है और इसके द्वारा अपराध हो गया है हमारे रघुकुल का यह नियम है कि सेवक का अपराध भी स्वामी अपने सिर पर लेते हैं स्वामी का माना जाता है आप मुझे मृत्यु दीजिए मेरे इस विभीषण को छोड़ दीजिए खोल दीजिए है कोई दुनिया में ऐसा स्वामी सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है सेवक को जो सजा मिलने है वो मुझे दीजिए ब्राह्मण चरणों पे पड़े के श्री रामचंद्र जी तुम्हारी जय होय हो जय हो विभीषण को खुला कर दिया ऐसा नहीं कहते कि मैं आदेश देता हूँ अयोध्यापति श्री राम फरमान करते हैं कि विभीषण को छोड़ दो क्योंकि कल्प तक का राज्य करने का मैंने आशीर्वाद दिया है वरना तुमको मैं स्थापित कर दूंगा ऐसा नहीं करते सिकंदर में हिटलर में सीजर में और में जमीन आसमान का फासला है ऐसे ही पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में भी जमीन आसमान का फासला है पाश्चात्य संस्कृति अपनी स्मृति को और अपने पुरुषार्थ को ऐहिक भोग में ही लगा देती है और भारतीय संस्कृति अपने पुरुषार्थ को और स्मृति को ऐहिक उपयोग करते-करते परमार्थिक साक्षात्कार करने के तरफ का इशारा करती है पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि हमारे पूर्वज जल में से मत्स्य कच्चे होते हुए बंदर हुए और बंदर में से सुधरकर हम मनुष्य हुए हैं और भारतीय संस्कृति बोलती है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे और उनके उनके पूर्वज ब्रह्मा जी थे उनके पूर्वज भगवान आदि नारायण थे हम भगवान का वंश है हमारा पतन हुआ है हम साधन भजन करके फिर अपना प्रोग्रेस करके भगवान को पाएंगे ये भारत की संस्कृति बोलते पाश्चात संस्कृति भोग प्रधान है और भारत की संस्कृति योग प्रधान है माटी माटी में फर्क बड़ा इस माटी में जन्मे साधु और उस जो में जन्मे डिक्टेटर वहां से जो भी आए वो कोई पिस्तौल के बल से तो कोई छल के बल से यहां का शोषण किया है और यहां से जो संत गए हैं गीताराम उत्तरी शब्दों के प्रसाद से उनके हृदय का पोषण करके आए हैं दुनिया की चार संस्कृतियां अति प्राचीन है मिश्र की संस्कृति प्राचीन है रोम की संस्कृति प्राचीन है चीन की संस्कृति प्राचीन है और अपने भारत की संस्कृति प्राचीन है बाकी की तीन संस्कृति या तो गिरजाघर में अथवा तो अजायब घर में देखने को मिलती है भारत की संस्कृति में श्री राम और कृष्ण जैसे अवतार हुए तो वो गांव-गांव राम राम के नाम से परिचित है भारत की संस्कृति अभी भी इस में दिख रही है के निमित्त कहो शिविर के निमित्त कहो हजारों की तादाद में अभी भी भारतीय संस्कृति के दर्शन हुआ गांव गांव में भारतीय संस्कृति के दीदार हो रहे केनेडा का सर्वाधिपति आदमी भारत में घूमने आया उसकी कार खराब हो गई सड़क पर कार खड़ी किया उसने कार को ठीक कर रहा इतने में देहात का किसान किसान का मन पिघला के कुछ भी हो अतिथि है वह उसको अपने घर ले गया झोपड़े खटिया बिछा के दिए और गरम गरम गाय का दूध निकाल के उसको पिलाया ऐसा स्नेह से पिलाया कि कैनेडा का वो करोड़ाधिपति आदमी ने जब भारत यात्रा का विवरण लिखा तो उसने कहा इफ यू वी टू इंडिया अगर तुम भारत देखना चाहते हो तो बंबई की टैक्सी ड्राइवर को देखकर भारत के लिए कुछ मत बोलना अथवा बम्बई के बड़े बड़े मकान देखकर भारत के लिए कुछ सोचना मत ऐसा तो बम्बई और न्यूयॉर्क एक जैसा मिलेगा भारत को देखना हो तो में जाना भारत की संस्कृति किसान के घर में किसान के झोपड़े का वो एक गिलास इतना मुझे मीठा लगा कि कितनी भी शुगर इतनी मिठास नहीं देती जितना उसका राम राम करते हुए दूध बोना और मेरे को मेरे अंदर भी राम देखकर मेरे को अतिथि राम समझकर दूध पिलाना उसका इतना मधुर भाव था कि मुझे करोड़ों अरबों रूपए से भी वो सुख और आनंद नहीं मिला जो भारत के एक झोपड़े में किसान के घर पर मिला मुझे आतिथ्य सुख अतिथि देवो भव ये भारत की संस्कृति है मातृदेवो भव ये भारत की संस्कृति है पितृदेवो भव ये भारत की संस्कृति है आचार्य देवो भव यह भारत की संस्कृति है परस्पर देवो भव यह भारत की संस्कृति है परस्पर पर हम मिलते हैं तो बोलते है, राम राम अर्थात तुझ में जो रम्रा है चैतन्य राम और मुजबोमी राम मिले तो आल्हाद प्रसन्नता राम राम करके और जब बिछड़े तब भी आल्हाद और प्रसन्नता का राम का स्मरण करते करते विदा हुए तो अर्थात मुलाकात में भी राम ही राम और विदा में भी राम ही राम तो बीच में रागद्वेश का क्या है काम तुझ में राम विध में राम सब में राम समाया है कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है ये भारतीय संस्कृति है कोई आदमी बढ़िया राज्य करता है तो श्री रामचंद्र के राज्य की याद आ जाती है कि अरे अब तो वैसा राम राज्य हो रहा है कोई सत्तर संत है आगे पीछे की कोई फिक्र नहीं है वृप्त है बोले ये महात्मा के बोले ये तो रमते राम है वहां राम का आदर्श रख देना पड़ता है और दुनिया से लेना देना करके उस जिसकी चेतना पूरी हो गई अंतिम समय मुर्दे को भी सुनाया जाता कि राम राम संग है सतनाम संग है राम बोलो भाई राम इसके राम रम गए राम रम गए राम के सिवाय शरीर की कोई कीमत नहीं जैसे अवधपति राम के सिवाय अयोध्या में कुछ नहीं ऐसे तुम्हारे चौतन्य राम के सिवाय इस नव द्वार वाली अयोध्या में भी तो कुछ नहीं बचता है भाई कोई आदमी गलत काम करता है ठगी करता है धर्म के पैसे खा जाता है बोले मुख में राम बगल में छुरी ऐसा करके भी राम जी की सुमृति इस भारतीय संस्कृति ने व्यवहार में रख दी आदर्श नागरिक अरे बोले तो बस भगवान राम का भक्त है क्या। अरे ये तो क्या राम जी की कृपा है इस पर क्या हाल है धंधा बंदा बोले राम जी की कृपा है अर्थात सब ठीक है उचित में अशांति नहीं है राम जी की कृपा है राम जी की कृपा अब उसका मतलब क्या कि भीतर में हलचल नहीं है द्वंद मोह नहीं है ये शाम त्वंद गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन ते माम ग्रह ऐसे आदमी का जो भी काम है भजन हो जाता है भक्ति हो जाता है श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा सज्जन तो करते हैं लेकिन शत्रु पक्ष के लोग भी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा किए बिना रहे नहीं मेघनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बार मारा उसका सिर कटते श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा गिरा दूसरे बाण से उसकी भुजा काटी और उसकी विशिष्ट के घर पहुंचा दी सुलोचना के पास सुलोचना की दासियां दौड़ती हुई जाती है कि ये तो अपने ये स्वामी की भूजा दिख रही सुलोचना देखती है कि बुजा तो मेरे स्वामी की है क्योंकि स्वामी को जो अंगूठी और कौड़ा पैरा था वही है लेकिन हो सकता है कि युद्ध में जैसे असुर आसुरी माया करते ऐसे वो रामचंद्र जी के भाई ने कोई देवी माया किया हो तो सुलोचना को संदेह जाता है कि मैं किसी की बुजा और अपने पति की भूजा समझकर कर छू लू शायद ऐसी कोई देवी माया हो तो सुलोचना परीक्षा करने के लिए सियाही का खड़िया और कागज कलम रखती मेरे पाति वृत्त वृत्त की परीक्षा हेतु और आपकी ये भुजा है उसकी खबर हेतु कृपा करके अगर आई मेरे पति की भुजा है तो कुछ लिखकर परिचय दीजिए सुलोचना के और दासियों के देख दे देखते दे देख इंद्रजीत की भुजा कलम उठाती है और लिखती है क्या लिखती है की राम के गुणगान और लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा कर शत्रु की भुजा और वो भी दैत्यपुल का शत्रु अहंकारी हो सीरियल में देखा होगा कैसा पोज आता है उसका आंखे चौरा अकड़ू खान फूल उसकी भुजा लिखती है कि मैं श्री राम के भ्राता लक्ष्मण के प्रसाद से वीर गति को प्राप्त हुआ मेरा कहना है कि अभी भी पिताजी को समझाओ श्री राम की शरण जाए इसी में दैत्य कुल का भला है शत्रु के प्रति भी राम जी के द्वार खुले हुए शत्रु के प्रति भी राम जी उदार है राम जी के चित्त में किसी के लिए द्वेष नहीं है श्री रामचंद्र जी द्वंद्व मोह निर्मुक्त हैं। अपने स्वस्वरूप में रमण करने वाले भगवान राम साक्षात नारायण का अवतार है नरानयनम मिटी नारायणम नारा नाम नारम नर नरों के समूह में जो चेतना रोम रही रोम रोम वो नारायण है रम रही इसलिए उसका नाम राम है ऐसा करते करते भुजाने राम जी के और लक्ष्मण जी के गुणगान है सुलोचना पति की भुजा को देकर जो शोका तुर होकर रोना कूटना करना चाहती थी वो राम जी के गुण से प्रभावित हुई उसको थोड़ी सांत्वना मिली उसने डोली मंगाई और अपने पति की पूजा डोली में रखकर अमुचरों को आदेश दिया स्वयं डोली में बैठे पति का सिर होगा तब उसके साथ सती होंगी ये प्रथा थी ये कोई नियम नहीं था कि सब कर अपना अपना भाव था प्रथा नहीं भाव उठा उस समय का डोली तो में बैठकर जाती रावण की दरबार की ओर रावण की दरबार के और जाते है इतने सारे लोग साथ में तो घबराए कि शायद कुछ राम जी का कोई भेजा हुआ कुछ लीला होगी तो दायित्य सब हथियार लेके तैयार हुए देखा तो वो तो कुलवध हुए शर्मिंदे हुए कुलवध को क्या है हथियार दिखाना रावण की दरबार में गयी और सुलोचना विलाप करती है कि अभी भी आप चेत जाए ये देखो तुम्हारे सुपुत्र का पत्र अरे तुम्हारे सुपुत्र की भेजा सुपुत्र रण में वीरगति को प्राप्त हुए अब तो समझो इतने इतनी कुर्बानियां हुई इतने इतने गए अभी तो ससराजी आप राम की शरण लो रावण के तरह एक गंधर किन्नर नव नव ग्रह जिसके आगे बंधे, उस रावण को शरण लेने की बात करती तेरी मती मारी गई शोका तो होने के कारण तू धैर्य रख सुबह का सूरज उगते ही मैं रामगी मैदान में जाऊंगा ऐसा तो तूफान मचाऊंगा कि उन वनवासियों की मुंडिया हनुमान की मुंडी अंगद की मुंडी विभिषण का सिर काटकर तेरे आगे रखूंगा सारे सिर देख तू अपना शोक मिटाना सुलोचना बोलती कि एक हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ दी थी और लंका जला दी थी ये बात अभी आपको याद नहीं राम जी की देराम्णी। एक अंगत में अपने पूछ की ऐसी गादी बनाई कि लंकेश आपकी गद्दी नीचे होगी राम जी के दूध से आप लिपक नहीं पाए तो श्री राम जी की मुंडी लक्ष्मण जी की मुंडी लाने की बी उसके मन में आया लेकिन वो बोल नहीं पाई बेचारी उदास होकर मंदोदरी के पास अपने आंसू सारती सारती के में सिर पटक पटक के रोती का विलाप देखकर मंदोदरी बुद्धिमान थी बोले बेटी इस समय विलाप करने का नहीं इस समय रजा पत्थर रखने का है धैर्य देव ऋषि नारद जो बोल के गए वो अक्षर अक्षरा से सत्य हो रहा है अब तुम्हारे हसरे की मती को काल ने प्रेरित किया है राम के भाई ने नहीं मारा है और राम भी नहीं मारेंगे काल ऐसा ही कुछ नियति है जो देव शि नारद कह गए वो सब होता है तुम्हारे ससरा जी को समझाते लेकिन किसी की नहीं मानता है वे काल से प्रेरित है जैसे सदाम हुसैन को दुनिया के आगेवान और अच्छे लोग समझाते रहे लेकिन सदाम का नाप कटाना काल प्रेरित था बेचारे का बगदाद को उजाड़ कर दिया विश्व में महंगाई कर दी अब ही अपना सिर छुपाने के लिए भूख मांग रहा है कहीं की कहीं की। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑपरेशन प्रकृति को करना अनिवार्य होता है आप अस्पताल में मरीजों को देखेंगे तो मरीज को कोशिश करके ऑपरेशन से बचाया जाता है लेकिन या स्वार्थी राजा होते स्वार्थी डॉक्टर होते तो ऑपरेशन कर लेते या तो फिर ऑपरेशन के सिवा कोई उपाय नहीं होता तब ऑपरेशन होता तो ऑपरेशन का उपाय नहीं हो तो ऑपरेशन होना तो ठीक है लेकिन क्यों मूर्ख डॉक्टर या स्वार्थी डॉक्टर छोटी छोटी बात में ऑपरेशन अरे जैसे कपड़े को काटते और सांधते हो तो कपड़े की कीमत या उम्र आदि हो जाती है ऐसी कटवा कूटा के ठीक होना ही ठीक नहीं प्रसूति की जरा सी पिया होती और हो पेट चीट देते नहीं तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दो जो माँ होने वाली हो और गुरु गीता का पाठ करके थोड़ा पानी पीओ और मुझे आराम से प्रसूति होगी पेट नहीं कटवाना पड़ेगा ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान के ही भेजे हुए आत्मा को प्रकट करने का सेवा का मौका मिल रहा है उसको वेलकम करना चाहिए डर के मारे पेड़ सुखड़ देना और डॉक्टर के बिल भी प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम ऑपरेशन होगा माइनर होगा फलाना होगा पहले से ही साइकोलॉजिकल उसमें भय घुसेर देते हैं उन डॉक्टरों को जरा सबक सीखना चाहिए कि मरीज को भयभीत नहीं करना चाहिए मरीज को निर्भय बनाकर उसका थोड़ा सा इलाज करके उसके जीवन में तंदुरुस्ती लाना चाहिए नारायण नारायण नारायण पहले के जमाने में का थी काटा पिटी माया दस दस बच्चों को जन्म देती थी बीसों बीसों बच्चों को जन्म देती थी इस राज्य की तो लीला का पता नहीं चलता बोलते हैं एक दूसरा अभी नहीं और तीसरा कभी नहीं लेकिन जिसको बावन देते हुए ऐसे मुसलमान को इनाम भी दिया जाता है यह हम जी दो ही बावन बच्चे पचास और दो ज्यादा नहीं <laughs> ऐसा मेरे ब्रह्मां के लोगों ने सुना है नेता में मेरे एक बन जा रहा था उसको भी कई बच्चे थे क्या पता कितने सारे थे चालीस सैंतीस से कि चालीस से ऊपर थे कुछ हमको भी के आगे वालों में <laughs> बड़ा परिवार संयुक्त परिवार करके उसका सम्मान कर दिया वोट के लिए जब स्वार्थ मुख्य हो जाता है तो धर्म और सदाचार और नीति आदमी भूल जाता है जब धर्म नीति और सदाचार भूल जाता है तो राम राज्य के बजाय कंस का या रावण का प्रभाव दिखाई देता है नारायण करे के सबको धर्म के अनुकूल मर्यादा के अनुकूल के के करने का तो कृपा सब लोगों पर सब पार्टियों पर हो ताकि वे अपने देश को और अपने दिल को पवित्र किया करें नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारा। मंदोरी कहते हैं कि व्यक्ति तो अब ऐसा करके श्री रामचंद्र जी के पास जाओ वो तो भक्तवस्थल है हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम है शत्रु के प्रति भी उनके चित्त में कभी देश नहीं रहता है ऐसे उदार चरित्रवान श्री राम के चरणों में जा और राम जी तेरे को शत्रु की पत्नी समझकर अपमान नहीं करेंगे लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे शत्रु पक्ष की पत्नी मंदोत्री भी प्रशंसा की बिना नहीं रहती राम का कैसा निर्मल चरित्र है सुलोचना गई सुलोचना भीड़ भार से घिरी हुई डोली में बैठी हुई आ रही है तो राम जी के दूत भी जरा चकित हुए कि मैं जाने ये क्या है इसमें रावण का कोई राक्षसी माया तो नहीं सब तैयार हो गए गड़ा बड़ा लेकर नजीक आए तो देखे तो इसमें स्त्री बैठे सब सावधान हो गए स्त्री के ऊपर प्रहार करना या उसके ऊपर कुछ भी कड़क करना ठीक नहीं भारत के संस्था आए कैसे आए श्री राम से मिलना है जावंत जैसा आदमी, हनुमान जैसा विचार में पड़े क्या चाहती हो कि क्या क्या होरचंद्र जी के चरणों में आए हैं सुलोचना के साथ सुलोचना रोटी राम जी सांत्वना तो देते हैं कि सुलोचना अगर तो चाहें तो इंद्रजीत को मैं जीवित करा दू और तुमको कल्प पर्यत राज करने का वरदान दे दो सुलोचना सोती की कौन बोल रहे हैं हमारे हमारे ससराजी जिनको शत्रु मानते वो बोल रहे हैं सा। कल तो पर्यत का राज्य वरदान दे दो और तेरे पति को जीवित कर दो सुलोचना राम के दर्शन से बुद्धिमान हुई उसका द्वंद्व मोह दूर हुआ सुलोचना कहीं हा न भर दे लक्ष्मण लक्ष्मण के प्रतिस्पर्धी की पत्नी कहीं हा न भर दे और रामचंद्र जी तो देने बैठते तो अंधाधुंधी है सरकार तुलसीदास ने कहा अंधाधुंधी सरकार है रामचंद्र जी की रिजे रिजे खीजे दीने परम पद और रिजे दीने लंक ये विष्ण पर रिझे तो उसको लंकेश्वर बना दिया और रावण पर खीजे तो उसको परमपद दे दिया ये सरकार कैसी आगे पीछे की तिजोरी का कोई ख्याल ही नहीं करती ऐसी उदार सरकार श्री राम जी की है रामचंद्र जी टैक्स लेने की कला भी जानते थे कि प्रजा का शोषण न हो जैसे मधु का फूल गिरे नहीं बिगड़े नहीं और उसमें से रस ले लेती है ऐसे प्रजा से टैक्स लेते थे और आय के पांच हिस्से रामचंद्र जी करते थे मनुस्मृति में याज्ञ वलक स्मृति में भी लिखा है कि आय के, के पांच हिस्से करो या तो दस हिस्से करो दसवा हिस्सा अर्थात दस, दस परसेंट पर लोग के सुधार के लिए दान कर दो किसी को पता न चले पता न चले उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों को दे के बीच में से खा जाए नहीं ध्यान तो रखना पड़े लेकिन अपना यश की जरूरत नहीं दस ऐसा दान करो कि जिसमें लौकिक यश मिले ये धन के जो दस हिस्से करते उनके लिए नियम है राम जी ने तो धन के पांच हिस्से एक हिस्सा परलोक सुधारने के काम में गुप्त गुप्तदान एक हिस्सा राज्य का यश हो उसमें एक हिस्सा अपने आश्रित व्यक्तियों की सेवा में एक हिस्सा भविष्य में काम आए संग्रह के लिए और एक हिस्सा अपने लिए काम में लाते थे अर्थात हजार रूपया कमाए तो केवल दो सौ रूपये ही अपने लिए कमाए आए दो सौ डिपोजिट हो दो सौ गुप्त दान हो और दो सौ यश दान हो इस प्रकार की व्यवस्था अगर 20 परसेंट नहीं करता तो 10 परसेंट करना चाहिए और जो आदमी 10 भी नहीं कर पाता है एकदम बड़ा परिवार है, है तो प्रॉब्लम है तो परलोक के लिए आदमी को लगाने चाहिए नहीं तो फिर झगड़ों में और दवाईयों में तो जाते ही है खैर जैसा भी रामचंद्र जी का ये नियम था महाराज सुलोचना कहती है रामचंद्र जी के दर्शन करके सुलोचना कहती कि प्रभु जी इतना वर्ष राज्य भोगा अंत में तो कल्प के बाद भी तो मरना पड़ेगा कल्प के बाद हम अकेले मरे उसके लिए है उसकी अपेक्षा तो अभी राम जी की हाजिरी में नहीं स्वर्गवास हो जाए वो अच्छा है अकेले में नहीं मरे तो राम के चरणों में और जिए तो रामचंद्र जी के चरणों में आज का सत्संग तुम्हें याद दिलाता की मरते समय भी राम का सुमरण हो जो रोम रोम में रम रहा है बोले अंत समय तो बाणी रुक जाती है पता नहीं चलता है आदमी बीमारी में तो भाई अंत समय कौन समानोगे जब श्वास निकले वो अंत समय नहीं राम का सुमरण करके फिर कोई पाप ना हो जब तक मरे तो वो अंत समय हो जाता है वो सार्थक हो जाता है। तो आज राम नाम और भजन किया और एकाएक हो गए दस दिन तक पड़े रहे पे राम राम नहीं बोल सकते हैं चिंतन नहीं कर सकते दस दिन पड़े रहे और दस दिन में कोई पाप नहीं किया और फिर मर गया तो अंतिम समय राम का ही स्मरण आपको फल दे देगा कल्याण कर देगा गुरु मंत्र हो राम नाम का स्मरण हो जिसकी जो आदत होती है वो तो बीमारी के समय भी वही निकलता है उनके मुंह से इसलिए भगवान नाम जप की आदत पर चाहे जैसे स्वाद स्वाभाविक चलता है ऐसे गुरु मंत्र स्वाभाविक चले जैसे हाथ स्वाभाविक कहीं मच्छर होता तो पहुंच जाते हैं कहीं मक्खी होती तो पहुंच जाते हैं कहीं गर्मी ठंडी होती है तो अंग को ढकने के लिए या खुला करने के लिए हाथ अपने आप लग जाते हैं ऐसे ही जीवन में कहीं राग देश आए तो तुम्हारे विवेक के हाथ वही पहुंच जाए और राग देश के कांटों को निकाल के मुक्त हो जाए यही तुम्हारा पुरुषार्थ है यही तुम्हारा सच्चा मित्र है सत्संग तुम्हारा सच्चा मित्र है सत्संग ही तुम्हारा सच्चा साथी है और सत्संग ही तुम्हारा सच्चा जीवन है जो सत्संग सुनता है सुनाने में सहभागी करता है अथवा सत्संग की जगह की थोड़ी बहुत सेवा करता है वो सचमुच अपनी तो सेवा करता है लेकिन अपने कुल का भी उधार कर लेता है रामचंद्र जी जब अयोध्या लौट रहे हैं तो सीधे अयोध्या नहीं गए रास्ते में पुष्पक विमान रोका है राम जी ने और ऋषि के, के आश्रम में गए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए इतना ही नहीं राज्य अभिषेक होने के बाद श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सत्संग करवाते हैं करते श्राद्ध कर्म करने में भी रामचंद्र जी कुशल हैं जो अपने कुल को चमकाना चाहता है वो श्राद्ध कर्म किया करें पितरों की आशीर्वाद मिलती है कुल की परंपरा सुंदर चलती है रामकृष्ण परमहिंस की दादी ने कहा रामकृष्ण को के बेटा शादी किया है तू तो अपनी पत्नी से बात नहीं करते हो मेरी इच्छा पूरी करे कम से कम एक दो बेटे को तो जन्म दे बोले जन्म दिया तो फिर क्या हो जाएगा बोले तुम्हारे पत्नी को शारदा को लोग माँ कह दे ये मेरी इच्छा है बोले अच्छा शारदा को लोग माँ कहे यही तो इच्छा है न कोई बात नहीं रामकृष्ण ने कहा एक बेटा नहीं हजारों लोग उसको माँ माँ कहेंगे मैं आज से उसको बना दूंगा जयराम जी की आनंदमयी माँ की शादी हुई और उनके कुटुंबियों ने कहा की एक आध बेटा बेटा आनंदमयी माँ ने कहा नहीं है झंझट मेरे को नहीं लगी भगवान में लगी भगवान में तो लोग तो क्या जवाहरलाल नेहरू भी उसको मां बोलते हैं इंदिरा जी उसको मां बोलती है आशा राम जी आनंदी मां बोलते हैं उनको जयराम जी की आदि बोलोगे तो आनंद ही मां जो भगवान के रास्ते चलते और परहित करते हैं उदार आत्मा है भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार का काम करते हैं उसमें अपना तन मन धन जीवन लगाते हैं वो तो महाराज एक बच्चे के माँ बाप नहीं हजारों हजारों बच्चों के माए बाप जैसे हो जाते हैं रामकृष्ण पिता तुल्य हो गए और शारदा मणि माता तो ऐसे अपने पेट से जन्म देकर बच्चे पाले पोषे बड़े के और तब मुक्ति होगी तो फिर सुवरों की भी मुक्ति हो जाए बड़ी लाइन लगाए दो मुक्ति तो होती है उदार आत्मा बनने सर्व भगवान बोलते है आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी चरतर समा उदारा ए ये सर्व ये सब उदार है वो पूरी शरण लेते हैं राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति नो चारो अमघ उदारा अमघ निष्पाप उदारा राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति नो चारो अनघ उदारा चहुतरन कर नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा ये चारों उदार माने गए जो भगवान का भजन करते हैं मन के लिए भगवान की शरण आप दूर करने के लिए भगवान की शरण भगवान को जानने के लिए भगवान की शरण और भगवान को जानने के बाद भी भगवान की चर्चा करना करवाना और लोगों में भक्ति भाव बांटना ऐसे ज्ञानी तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो मैं हूँ और मैं वो है वो मुझसे दूर नहीं मैं उनसे दूर नहीं वो माम पश्य सर्वत्र सर्वम च मई